ओम गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात्म ब्रह्म तस्म श्री गुरवी नम तस्म श्री गुरवी नम अभी तक हम लोगों ने आत्मबोध के छत्तीसवें श्लोक तक विचार किया उसमें नित्य है शुद्ध है सर्वता मुक्त है आनंद जो पर ब्रह्मा वही मैं बता दिया आगे जो सैतीसवें श्लोक में बता रहे वो जो पर है वो मैं हूँ और अविद्या ये वजनित विक्षेप को नष्ट करता है जभी ब्रह्मा कर वासना से ये बताने जा रहा है एव निर आभ्यस्त ब्रह्मे वास्मीति वासना हरत विद्य विक्षेपा इस प्रकार हो ऐसे निरंतर किए गये अभ्यास से उत्पन्न वासना अविद्या एवं तजनित विक्षेप को वैसा ही नष्ट कर डालते हैं जैसा रसायन औषधि रोगों को नष्ट कर डालता है तो यहाँ मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा निरंतर अभ्यास की जो वासना ब्रह्मेवा स्मृति वासना ये जो वासना अविध को नष्ट करती वासना का मतलब है एक प्रकार का संस्कार वो जो वासना दो प्रकार की होती है एक आत्म वासना, दूसरी एक अनात्म वासना। अनात्मासना वासना भी दो प्रकार की है शुभ वासना, अशुभ वासना कौन शुभ वासना और अशुभ वासना तो अनात्मा वासना में जो अशुभ वासना है दो वो भी दो प्रकार की देह वासना और लोक वासना तो पहले देह वासना और लोक वासना को शुभ वासना के द्वारा हटाना पड़ेगा जैसा मानो आप जंगल में जा रहे आपके पैर में दो कांटे लगे दोनों पैरों में उस समय में आपने एक तीसरा कांटा निकाला पेड़ से और उसे दोनों कांटों को हटा दिया यद्यपि जो आपके हाथ में कांटा है उसके द्वारा दोनों कांटों को हटा दिया उपकार किया किंतु उस कांटे को आप रखते नहीं उसको भी फेंकते हैं वैसा ही शुभ वासना हुआ शास्त्र वासना अशुभ वासना अशुभ वासना हो गई देह वासना और लोक वासना तो शास्त्र वासना के द्वारा अनात्मा का एक दूसरा प्रकार है अशुभ वासना देह और लोक वासना उसको हटाना पड़ेगा उसके बाद आत्मा वासना के द्वारा उस शुभ वासना अर्थात शास्त्र वासनाओं को हटाना पड़ेगा एक क्रम है ऐसा विचार किया तो इसीलिए वासना के द्वारा ही अज्ञान के निवृत्त होता है तो यहाँ विचारणीय है पीछे तीन श्लोकों में जो बताया हुआ विधि बताया हुआ प्रकार के अनुसार ब्रह्म ही मैं हूँ अर्थात मैं ब्रह्मा हूँ ऐसा नहीं होगा विचार के द्वारा अज्ञान निवृत्त होने के बाद होता है ऐसे सतत अभ्यास निरंतर अभ्यास आसुप्ते आसुप्तेमृत तो सतत अभ्यास के फलस्वरूप उस ब्रह्मा अभ्यास से उत्पन्न जो वासना है संस्कार है सुदृढ़ हो जाता वह सुदृढ़ अपरोक्ष अनुभव रूप धारण कर लेता है वो संस्कार तो अपरोक्ष अनुभव का रूप धारण करके अविद्या एवं अविद्या जनित समस्त अनात्माभिमान रूप विक्षेप को सर्वथा नष्ट कर डालता है मैं ब्रह्मा हूं किस बात को न जानना अविद्या है मैं अज्ञानी हूं ये अविद्या है तथा मैं देहा हूँ मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ मैं सुखी दुखी हूँ ऐसे प्रतीति का नाम है विक्षेप ये दोनों ही अनादि काल से चलते आ रहे फिर भी पीछे बताए हुए ब्रह्मा ब्रह्म के अभ्यास से उत्पन्न जो वासना है ब्रह्माकार आत्मा वासना ये जो अभ्यास जनित वासना इन्हीं अर्थात ये जितने हैं इन्हें जो भी उपाधि है इन उपाधियों को उसी प्रकार नष्ट कर डालती है चाहे तो वो अशुभ वासना हो अथवा शुभ वासना हो सबको नष्ट कर डालती जैसा रसायन अनेक रोगों को मूलतः नष्ट कर डालता है कहने का मतलब जैसा औषध है ना वो जो औषध है अच्छे औषध रोग का कारण और रोग दोनों को नष्ट कर देता है वैसा ही यहाँ औषध के समान है ब्रह्माकार वासना ब्रह्म की जो वृत्ति चल रहे है ब्रह्म की वासना निरंतर चिंतन का वो जो वासना अज्ञान और अज्ञान से उत्पन्न हुआ विक्षेप नष्ट कर देता है इसलिए साधक को चाहिए ये जो अनात्मासना है चाहे तो वो शुभ वासना हो अथवा अशुभ वासना उसको हटाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए सबसे पहले शुभवासना ग्रहण करना है अनात्मा वासना है क्योंकि कांटे से ही कांटे को निकाला जाता है पॉइसन कट पॉइसन तो अनात्मा वासना में जो शुभ वासना है उसको आश्रय लीजिए लीजिए शुभ वासना है शास्त्र वासना शास्त्र का मतलब है वेदांत लेना अन्य शास्त्र नहीं तो वेदांत का जो चिंतन है वेदांत शास्त्र है शुभ वासना हो गई उसका जैसा जैसा आप चिंतन करते रहेंगे बढ़ते रहेंगे आपके अंदर शुभ संस्कार और भी बढ़ते रहेगा और जैसा जैसा आप शास्त्रीय संस्कार बढ़ेगा तो जो अशास्त्रीय संस्कार है उसमें देहा वासना और लोकवासना यह हटेगा देहा वासना बहुत जड़ जड़ जमी है तभी थोड़ा सा यदि बोल दिया वो व्यक्ति गुस्सा हो जाता है भले ही आपका हित हो ंतु शरीर का विरोध हो रहा है हित है तो उससे रुष्ट हो जाता है इसलिए ये देहवासना है जब तक मजबूत जड़ में है तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते इसलिए शास्त्र वासना के द्वारा उसको हटाने के लिए चेष्टा करना चाहिए प्रयत्न करना चाहिए सदगुरु के पास में जाके बार बार उसको जानने के लिए प्रयत्न करना है तो शास्त्र वासना मजबूत होने से ये जो अनात्म वासना में जो अशुभ वासना है चाहे तो वासना है लोक वासना वो भी धीरे धीरे हट जाएगी तो आगे एक सतर्क रहना चाहिए कभी कभी देखा जाता साधक में देह वासना और लोक वासना हट गई किंतु शास्त्र वासना ऐसा जड़ जमती है वो आगे जाने नहीं देते इसलिए बाद में उस शास्त्र वासना जो शुभ वासना है उसको भी जो आत्मवासना है ब्रह्म वासना है उसके निरंतर अनुसंधान से निरंतर प्रवाह से उसको भी हटाना चाहिए और जैसा जैसा आपकी आत्मावासना ब्रह्मवासना प्रबल हो जाएंगे और अनात्मासना थी उसका मूल अविद्या वो अविद्या और अविद्या के जो भी विक्षेप है सब समाप्त हो जाए इसलिए विचार करना चाहिए उस विचार के लिए आत्मबोध है ओम शांति शांति शांति